पातंजल योग प्रदीप साधनपाद पाद सूत्र इकतीस ब्रह्मचर्य शारीरिक मानसिक सामाजिक आदि सारी शक्तियां ब्रह्मचर्य पर निर्भर है एक स्वस्थ शरीर के सदृश ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ सारा मनुष्य समाज सुख और शांति को प्राप्त होता है पच्चीस वर्ष तक अखंड ब्रह्मचारी रहने के पश्चात गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके शास्त्रानुसार केवल संतानोत्पत्ति के लिए ऋतु समय पर स्त्री संयोग करने से ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटता है अर्थात गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो सकता है ऋतुकाले काले स्वधारे सुगतिरिया विधानतः ब्रह्मचर्य तदेव गृहस्थाश्रम वासीज्ञवल अर्थात ऋतुकाल में अपनी धर्मपत्नी से विधियुक्त युक्त अर्थात शास्त्रानुसार केवल संतान उत्पत्ति के लिए समागम करने वाला पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है प्राचीन पाश्चात्य देशों में ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण राष्ट्र द्वारा पालन किए जाने का उदाहरण यूनान के स्पार्टा देश में मिलता है जिसके फलस्वरूप थर्मा पली युद्ध में ईरानी आक्रमणकारी सम्राट जयरक्सीज ईरानी नाम कैखुसरो) के 3 लाख सैनिकों को केवल 300 स्पार्टा के वीर ब्रह्मचारियों ने अपना बलिदान देकर आगे बढ़ने से रोककर सारे यूनान की स्वतंत्रता को स्थिर रखा था अपरिग्रह इस व्रत का यथार्थ रूप से पालन न होने के कारण ही धन संपत्ति आदि का ठीक ठीक विभाग नहीं है किसी के पास सैकड़ों मकान खाली पड़े हुए हैं किसी के पास रात में सोने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं है किसी के पास खत्तियों अनाज भरा हुआ है कोई भूखा मर रहा है इत्यादि इत्यादि थोड़े से व्यक्तियों का अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति तथा सामग्री रख उसको अपने तथा दूसरों के निमित्त यमों का पूरा ध्यान रखते हुए अनावश्यक रूप से व्यय करने में भी समाज की इतनी हानि नहीं है जितने कि होर्डिंग एंड लॉकिंग अप कंजूसी से संग्रह करने और उसको बिना काम में लाए बंद रखने से होती है क्योंकि धन संपत्ति आदि सामग्री जब व्यय अर्थात काम में लाई जाती है तब उसका अंश किसी न किसी रूप से सारे समाज में बढ़ जाता है यदि हर एक मनुष्य के पास केवल उसी की आवश्यकताओं के अनुसार ही सारी वस्तुएं रहे तो कोई मनुष्य निर्धन भूखा और बेघर न रहेगा